महाभारत आशवेदिक पर्व एकोन एक तमोध्या युधिष्ठिर का ब्राह्मणों को दक्षिणा देना और राजाओं को भेंट देकर विदा करना वै सम्पावाच सृप्तवा पसुंद दिवसम तम तुरंगम शास्त्र आलभंत वै सम्पायन जी कहते हैं जन्मेजय उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने अन्यान्य पशुओं का विधिपूर्वक श्रपण करके उस अश्व का भी शास्त्री विधि के अनुसार आलभन किया तथा ततः संस्रृप्य दुर्गम विधिवेश द्रुपदात्मज कालास्त्रीसराजन यथा यथाविधि मनस्वी राजन तत्पश्चात याजको ने पूर्वक अश्व का श्रवण करके उसके समीप मंत्र द्रव्य और श्रद्धा इन तीन कलाओं से युक्त द्रौपदी को शास्त्रोक्त विधि के अनुसार बैठाया उधर तो वह यथा यहाँ दृपया महासुरा व्यग्रह विधि भर इसके बाद ब्राह्मणों ने शांत चित्त होकर उस अश्व की चरबी निकाली और उसका विधि पूर्वक श्रपण करना आरंभ किया तम बपा धूम गंधम तो धर्मराज सहानु उपाज्यथा शास्त्र तथा भाइयों धर्मराज धर्मराज्युदिष्टि शास्त्र की आज्ञा के अनुसार उस चरबी के धूम की गंध सूंघी जो समस्त पापों का नाश करने वाली थी शिष्टान्यंगा तस्वीर नरेश्वर उस अश्व के जो शेष अंग थे उनको धीर स्वभाव वाले समस्त सोलह ऋतुजों ने अग्नि में होम कर दिया संस्थाप्य राग्यस्तम ृप इस प्रकार इंद्र के समान तेजस्वी राजा के उस यज्ञ को समाप्त करके शिष्यों सहित भगवान व्यास ने उन्हें बधाई दी अभ्युदय सूचक आशीर्वाद दिया तथो युधिष्ठि प्रम्हणेभ्यो यथाविधि कॉटिशहस्रम निष्का है तू तो वसुंधराम इसके बाद युधिष्ठिर ने सब ब्राह्मणों को विधि पूर्वक एक, एक खर्व स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में देकर व्यास जी को संपूर्ण पृथ्वी दान कर दी प्रतिगृह धराम राजन राजन राज व्यासती सुत अब्रवीद भरतश्रेष्ठम धर्मराजिष्ठि सत्यवती नंदन व्यास ने उस भूमिधान को ग्रहण करके भरतश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठि से कहा वसुधा वसुधात सं्यस्ता राज निष्क्रय दीयता धनार्थिनः निप तुम्हारी दी हुई इस पृथ्वी को मैं पुनः तुम्हारे ही अधिकार में छोड़ता हूँ तुम मुझे इसका मूल्य दे दो क्योंकि ब्राह्मण धन के ही भ्रत भी सहितो धीमान बद्या महात्मना तब महामस्वी नरेशों के बीच में भाइयों सहित बुद्धिमान महामण युधिष्ठि ने उन ब्राह्मणों से कहा अश्वेधे महायज्ञे पृथ्वी दक्षिण स्मृता अर्जुन नजिता चेयम अं ऋत्भ प्राप्तिमया वनम प्रवेशे विप्राग विभजस्व महिमृभाम चतुधा पृथ्वीं कृत्चत्र प्रमाणता नाहमा ब्रह्मस्व दजसतम इधम नित्यम मनोभिप्राह भ्रातृण ही सदा विप्रवरों अश्वेध नामक महायज्ञ में पृथ्वी की दक्षिणा देने का विधान है अतः अर्जुन के द्वारा जीती हुई यह सारी पृथ्वी मैंने ऋत्विजों को दे दी है अब मैं वन में चला जाऊँगा आप लोग चातुर्होत्र यज्ञ के प्रमाण अनुसार पृथ्वी के चार भाग करके इसे आपस में बाँट ले द्विश्रेष्ठगण मैं ब्राह्मणों का धन लेना नहीं चाहता ब्राह्मणों मेरे भाइयों का भी सदा ऐसा ही विचार रहता है चताम। प्राहु उनके ऐसा कहने पर भीमसेन आदि भाइयों और द्रौपदी ने एक स्वर से कहा आ महाराज का कहना ठीक है इस महान त्याग की बात सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए तथोन्तरीक्षे वागा तथा संसता भारत उस समय आकाशवाणी हुई पांडवों तुमने बहुत अच्छा निश्चय किया तुम्हें धन्यवाद इसी प्रकार पांडवों के ससाहस ससाहस की प्रशंसा करते हुए ब्राह्मण समूहों का भी शब्द वहां स्पष्ट सुनाई दे रहा था दैपाइन तथा कृष्ण पुनरवा युधिष्ठि प्रोवाच मध्य विप्राण मुनिवर कृष्ण ने पुनः ब्राह्मणों के बीच में युधिष्ठिर की प्रशंसा करते हुए कहा दत्त सा मह्यम तम ते प्रतिदाम हिण्यम दीयतामेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो धरा सुते तुमने तो तु यह पृथ्वी मुझे दे ही दी। अब मैं अपनी ओर से इसे वापस करता हूं। तुम इन ब्राह्मणों को स्वर्ण दे दो और पृथ्वी तुम्हारे ही अधिकार में रह जाए ततो ब्रभिद्वासुदेह वो धर्मराज हम युधिष्ठिर यथाह भगवान व्यास तथा तुम कर तुम अर् तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा धर्मराज भगवान व्यास जैसा कहते हैं वैसा ही तुम्हें करना चाहिए प्रीतात्मा स कुरुश्रेष्ठ प्रीता भ्रातृ कॉटिकोटि कृता दक्षिणाम त्रिगुणा क्रतोह यह सुनकर कुर्भायों सहित बहुत प्रसन्न हुए और प्रत्येक ब्राह्मणों को उन्होंने यज्ञ के लिए एक एक करोड़ की त्रिगुणी दक्षिणा दी न कर तल्लोह के कस्य धन्यो दराधि यित कुरराजेन अहम मरुत्या महाराज मरुत के मार्ग का अनुसरण करने वाले राजा युधिष्ठि ने उस समय जैसा महान त्याग किया था वैसा इस संसार में दूसरा कोई राजा नहीं कर सकेगा प्रतिग्र तू तदरत्न कृष्णद्वे पायनो मुदिव प्रद विवां चतुर्धाभ्य भजन विद्वान महर्षि व्यास ने वह सुवर्ण राशि लेकर ब्राह्मणों को दे दी और उन्होंने चार भाग करके उसे आपस में बांट लिया धरणिष्ठिर धूत पापस्वर ओम उभते भ्रतृभ इस प्रकार पृथ्वी के मूल्य के रूप में वह सुवर्ण देकर राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित बहुत प्रसन्न हुए उनके सारे पाप धूल गए और उन्होंने स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लिया। अधिकारिभ्यो यथोत्साह यथा सुखम उस अनंत सुवर्ण राशि को पाकर ऋतुजों ने बड़े उत्साह और आनंद के साथ उसे ब्राह्मणों को मे ब्राह्मणों को बांट दिया यज्ञवाटे यदि विभूषण तोरणच घटा पात्रे तथेट का युधिष्ठिराभ्याद्यजन भिजा यज्ञशाला में बिजो कुर्ण या सोने के आभूषण तोरण जूप घड़े बर्तन और ईटे थी उन सबको भी युधिष्टिर के आज्ञा लेकर ब्राह्मणों ने आपस में बांट लिया अन्य तथा तथा तथा ब्राह्मणों के लेने के बाद जो धन वहाँ रहा पड़ा रह गया उसे क्षत्रिय वैश्य शूद्र तथा ब्लिक्ष जाति के लोग उठा ले गए तत तो ब्राह्मण सर्वे मुदिता जग मुराल आर्पिता वसुना तेना धर्मराजे नीमता तदनंतर सब ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक अपने घरों को गए बुद्धवान धर्मराज्योधिष्टि ने उन सबको उस धन के द्वारा पूर्णतः तृप्त कर दिया था स्वामसम भगवान व्यास कुंते साक्षाध्य महान प्रदद मह तो हिण्यस्य महाद्विति उस महान सुवर्ण राशि में से महातेजस्वी भगवान व्यास ने जो अपना भाग प्राप्त किया था उसे उन्होंने बड़े आदर के साथ कुंती को भेंट कर दिया प्राप्य पुण्यकं तेन सशुरा प्रीतम चुन्य की ओर से प्रेम पूर्वक मिले हुए उस धन को पाकर कुंती देवी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई और उसके द्वारा उन्होंने बड़े बड़े सामूहिक पुण्य कार्य किए गृतम तो राज विषाप्मा भ्रातृभिभाज मन शुभ महेंद्र यज्ञ के अंत में करके पाप रहित हुए राजा अपने भाइयों से से सम्मानित हो इस प्रकार शोभा पाने लगे जैसे देवताओं पूजित देवराज इंद्र सुशोभित होते हैं पांडवा च मही पाल समृता अशोभंत महाराज ग्रहा गण महाराज वहां आए हुए समस्त भूपालों से घिरे हुए पांडव लोग ऐसी शोभा पा रहे थे मानव तारों से घिरे हुए ग्रह सुशोभित हो राजभ्योपी तत प्रादी चवान अलंकार श्री हो वा सां थी कांचनम तदनंतर पांडव यज्ञ में आए हुए राजाओं को भी तरह तरह के रत्न हाथी घोड़े आभूषण स्त्रिया वस्त्र और भेट किए सुवर्ण भेंट किये हम पार्थ पार्थिव मंडले विसृजन श्रे राजवण तथा राजन उस अनंत धन राशि को भोपाल मंडल में बांटते हुए कुंती कुमार युधिष्ठिर कुबेर के समान शोभा पाते थे आनीय च तथा वीरम राजभ्रुवाह प्रदाय विपुल गृहादा तत्पश्चात वीर राजा बब्रुवाहन को अपने पास बुलाकर राजा ने उसे बहुत सा धन देकर विदा किया दुस्सलायाशतम पौत्रम बालकं भरतर्षभ स्वराज्येथ पिता धीमान शसु प्रत्यान भेसयत अपनी बहन दुस्सला की प्रसन्नता के लिए बुद्धमान युधिष्ठि ने उसके बालक पौत्र को पिता के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया निपतिश्चवतान् सर्वानश विभक्ता पूजितान्स्थापया माश बचे कुरराज और युधिष्ठि जितेन्द्र कुरराज युधिष्ठि ने सब राजाओं को अच्छी तरह धन दिया और उनका विशेष सत्कार करके उन्हें विदा कर दिया गोविंदम च महाबलं बलदेव महाबलम तथान्याष्णुवीरा प्रद्युमनाध्यान सहस्रश पूजय महाराज यथावी महादुति भ्रातृ सहित राजस्था तरी महाराज इसके बाद महात्मा भगवान श्रीकृष्ण महाबली बलदेव तथा प्रद्युन आदि अन्यान सहस्रो विष्णुवीरो विधवत पूजा करके भाइयों सहित शत्रुधमन महातेजस्वी राजा युधिष्ठि ने उन सबको विदा किया एवं बभूव य स धर्मराज से धीमत भवन्नरत्नौ सुमसागर सर्पे पंका हृदय बभूवश्चा पर्वता रसाला कर्दमा नद्यो बभूवर्भर श इस प्रकार बुद्धिमान धर्मराज युदिठिर का वह यज्ञ पूर्ण हुआ उसमें अन्न धन रत्नों के ढेर लगे हुए थे देवताओं के मन में असह्य कामना उत्पन्न करने वाली वस्तुओं का सागर लहराता था कितने ही ऐसे तालाब थे जिसमें घी की कीचड़ जमी हुई थी और अन्न के तो पहाड़ ही खड़े थे भरत भूषण रस से भरी कीचड़ रहित नदियाँ बहती थी भक्ष खांडव रागा क्रियताम भुज्यता तथा पशूनाम बद्यताम चयह दम दीपल और सोठ मिलाकर जो मूंग का जूस तैयार किया जाता है उसे खांडो कहते हैं उसी में शक्कर मिला हुआ हो तो वह खांडो राग कहा जाता है भक्ष भोज्य पदार्थ और खांडव राग कितनी मात्रा में बनाए और खाए जाते हैं तथा तो कितने पशु वहां बांधे हुए थे इसकी कोई सीमा वहां के लोगों को नहीं दिखाई देती थी मत् प्रमत्त मदितम सुत ज्योतिजनम मृदंग संखनादयच मनोरम अभूत उस यज्ञ के भीतर आए हुए सब लोग मत्त प्रमत्त और आनंद विभोर हो रहे थे युवतियाँ बड़ी प्रसन्नता के साथ वहाँ विचरण करती थीं मृदंगों और शंखों की ध्वनियों से उस यज्ञशाला की मनोरमता और भी बढ़ गई थी दीयता दिवारात्र अवारत तम महोत्सव संकाशम हृष्ट पुष्ट जनाकुम कथिये स्म पुरुषा नानादेशवासिन जिसकी जैसी इच्छा हो उसको वही वस्तु दी जाए सबको इच्छा अनुसार भोजन कराया जाए यह घोषणा दिन रात जारी रहती थी कभी बंद नहीं होती थी ईष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरे हुए उस यज्ञ महोत्सव की चर्चा नाना देशों के निवासी मनुष्य बहुत दिनों तक करते रहे वर्ष धन धारा भी कामहि रत्न तथा विपापा भरतश्रेष्ठ कृतार्थिपुर भरतष्ठ राजा युधिष्ठि ने उस यज्ञ में धन की मूसलाधार वर्षा की सब प्रकार की कामनाओं रत्नों और रसों की भी वर्षा की इस प्रकार पाप रहित और कितार्थ होकर उन्होंने अपने नगर में प्रवेश किया इतिश्री महाभारत अश्वेध के परवड़ी अनुगीता परवड़ी अश्वेध समाप्त हो एकोन इस प्रकार सी महाभारत अश्वेधि पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में अश्वेध के समाप्ति विषयक नवासीमा अध्याय पूरा हुआ